को उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों मुनिवृंद पूजा विोग मातृशक्ति आचार्य गण प्रिय ब्रह्मचारियों ब्रह्मचार्योपदेश मंदिर के द्वारा बहुत सारी बातों की हमें जानकारी मिलती है और हम इस जानकारी को सीख करके उसे दूसरे लोगों तक भी हम पहुंचा सकते हैं तो हमारा प्रश्न चल रहा था कि ये जो भाषा है जिसे हम आज बोलते हैं पर क्या हम सदा ऐसे ही बोलते थे क्या हमारी यही सदा भाषा रही है क्या आगे भी हम इसी भाषा को बोलते रहेंगे या कुछ परिवर्तन आएगा तो इस तरह की कई तरह की स्थितियां स्वामी जी ने हमारे सामने रखी कि भाषा पहले एक ही थी बाद में फिर आप सकता के अनुसार कहें या विद्वानों के मन में कुछ विकार आया है या लोक के मनुष्यों के अंदर एक शब्द को विकृत करके बोलने की एक आदत पड़ गई तो इन सब परिस्थितियों से भी एक नए व्याकरण की रचना हुई तमिल व्याकरण है तेलुगु व्याकरण है कई तरह की व्याकरणों की रचना हुई फिर उनकी लिपियां अलग बनी अब उसमें भी क्या होता है कि कुछ लिपियों को तो हम पहचान सकते हैं जैसे मराठी भाषा है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है आप उनको अच्छी तरह से अक्षरों को पहचान सकते हैं हालांकि हो सकता है कहीं कहीं तात्पर्य कुछ समझ ना आए लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है संस्कृत मिलेगी आपको उनकी भाषा में जब बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे संस्कृत शब्दों सब, का प्रयोग कर रहे हैं और कर रहे लगता नहीं वो संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते ही है इसी तरह आप उड़िया की भाषा में आप देखें तो यूं तो सीधी सीधी समझ में आएगी लेकिन जब वो बोलते हैं ना तो मुझे लगभग पचास परसेंट समझ में आ जाती थी कि तो वो क्या बोलते हैं और उसमें संस्कृत निष्ठ भाषा की पुट रहती थी इसी तरह आप गुजराती भाषा का अध्ययन करें तो गुजराती भाषा से तो बिल्कुल हिंदी जैसे एकदम तो मिलती जुलती सी है तो उसके अक्षर उड़ीसा की अपेक्षा गुजराती अक्षर हिन्दी के ज्यादा निकट है उनको जल्दी पहचान लेते हैं। लेकिन अगर हम लिपि की बात को गौण कर दें और केवल उन शब्दों की ध्वनियों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि मैसूर में जब मैं एक वर्ष मीमांसा दर्शन पढ़ने के लिए रहा तो वहां वो सुबह सुबह उनके कुछ गीत चलते थे पंचानवे प्रतिशत संस्कृत भाषा लिपि उनकी अलग थी लिपि अलग थी उनकी पढ़ने में भी नहीं आती थी लेकिन जब वो बोलते थे गीत बोलती थी सुबह सुबह उनका कीर्तन भजन होता था तो पचानवे प्रतिशत संस्कृत भाषा बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे हम हिंदी क्षेत्र में रह रहे हैं हिंदी भाषा को कोई गीत गाया जा रहा है या संस्कृत भाषा को कोई गीत गा रहा है तो इससे ऐसा लगता है कि चाहे कितनी ही भाषाएं विकृत होकर के बन गई है और हो सकता और भी नहीं बन जाए क्योंकि अभी तो ये धरती ये सृष्टि बहुत वर्षो तक रहेगी हम हजारों लाखों बार इसी तरह जन्म लेते रहेंगे आते रहेंगे जाते रहेंगे और अगर मुक्ति हो जाती है तो फिर ठीक है एक लंबी अवधि तक जन्म मरण की अवधि पर तो विराम लग जाएगा लेकिन बाकी तो हमारी गति तो चलती रहेगी विश्राम कहीं है नहीं न जन्म में विश्राम है न मृत्यु में विश्राम है न मुक्ति में विश्राम है विश्राम के लिए ईश्वर ने कोई जगह छोड़ी ही नहीं तो अब आगे का थोड़ा सा पढ़ते हाँ राहुल जी पढ़ेंगे आज राहुल जी देखो यू छुप रहे हैं कि मेरे से नहीं कहने <laughs> राहुल जी पढ़ो मनुष्य सृष्टि उत्पन्न होने पर पृष्ठ संख्या पैंसठ यहाँ से पढ़िए मनुष्य सृष्टि उत्पन्न होने पर मनुष्य सृष्टि उत्पन्न होने पर एक मनुष्य जाति ही थी पश्चात आर्य और दस्यु ये भेद हुए दिजानी यार, दिजानी यार, यान अर्थात ऊपर कहे हुए आर्य और दस्यु आर्य अर्थात विद्वान लोग और दस्यु अर्थात दुष्ट फिर आर्यों में गुण कर्मानुसार चार वर्णों की उत्पत्ति हुई ब्राह्मण अर्थात पूर्ण विद्वान क्षत्रिय अर्थात मध्यम विद्या अधिकारी वैश्य अर्थात कनिष्ठ विद्याधिकारी और अर्थात स्थान ही समझना चाहिए ब्राह्मण आदि को आदि मुख्य धर्म है वैश्यो का कृषि कर्म व्यापार आदि शूद्रो का सेवा आदि है इसी तरह राज धर्म युद्ध धर्म ये क्षत्रियों के मुख्य धर्म है इस प्रकार चार वर्ण हुए इससे आगे चार आश्रम हुए इन चारों आश्रमों का विचार अन्य प्रसंग में हो चुका है बस अब स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि के आरंभिक काल में जो मनुष्य की उत्पत्ति की जो स्थिति है वो जैसे कि पहले भी इस संबंध में चर्चा आ गई है कि हिमालय के आसपास का भाग या तिब्बत का जो जो क्या बोलते हैं पठार तिब्बत का जो पठारी भाग है उस पर बताते हैं कि आदि सृष्टि वहीं से शुरू हुई और उसके बाद जब धीरे धीरे मनुष्य इसी तरह चलते रहे चलते रहे चलते रहे तो फिर उनमें कुछ कलह उत्पन्न हो गई स्वाभाविक है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हो तो हमारे उसमें कहावत भी आती ना कि जहाँ चार बर्तन होते हैं वहां खटपट हो ही जाती है तो चार बर्तनों में खटपट होनी स्वाभाविक है अभी अलग बात है कि चार बर्तन अलग अलग रख दिए जाए तो खटपट होने का को कोई सवाल ही नहीं है पर जब जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ होता ही है ऊपर नीचे होता रहता है तो वहां जब इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हुई तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें आज की भाषा में हम ब्राह्मण कह सकते हैं उच्च आचार विचार वाले मांस ना खाने वाले धार्मिक क्रियाओं में रुचि लेने वाले ऐसे कुछ लोग रहे होंगे रहे थे कुछ ऐसे होंगे जो लड़ाई झगड़े में रुचि लेने वाले थे कुछ व्यापार वाले थे कुछ इस तरह के लोग जब उनमें आपस में विचार विभेद उत्पन्न हो गया आपस में विचार नहीं मिले तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ रहेंगे ही नहीं हालांकि आर्य भी वहां बहुत दिन बहुत बरसों तक नहीं रहे जहां पर सृष्टि उत्पन्न हुई वहां आर्य भी बहुत बरसों तक रहे नहीं इकट्ठे मनुष्य रहे नहीं तो स्वामी जी के अनुसार जब वो श्रेष्ठ लोग जो थे सदाचारी सैमी लोग उन्होंने सोचा कि भाई यहां तो बहुत वर्षों तक रहा नहीं जा सकता ठीक है आराम में बहुत सारी सुविधाएं थी कुछ खाने के लिए उनको मिला कुछ और इस तरह का वातावरण था कि जहां वो जीवित रह सकते थे लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि कोई और अच्छा स्थान हमें ढूंढना चाहिए तो वो फिर इधर आ गए और इससे पहले इस देश में कोई नहीं रहा करता था इस देश का नाम सबसे प्राचीन नाम है आर्यवर्त और उससे प्राचीन का है तो ब्रह्मावर्त भी इसको कहा जाता है तो ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त और हिंदुस्तान भारत और फिर और आगे बढ़ते जाओ हिंदुस्तान और इंग्लिश में इंडिया कितने नाम हो गए पांच हो गए ना तो, तो ये परिवर्तन जो हुआ है वो वास्तव में हमारी जो मूल अवस्था थी वो इस देश की आर्यवर्त की अवस्था थी यानी इसको आर्यवर्त कहा जाता था क्योंकि इसमें आर्य लोग रहते थे तो इस तरह तो से कुछ लोग इधर चले आए कुछ लोग दूसरे जगह फैल गए कोई चीन में चला गया कोई दूसरे कहीं चला गया कोई कहीं चला गया फिर वहां वहां जाने के हिसाब से उनका खान पान उनकी भाषा उनकी बोल उनकी लिपि उनके व्याकरण और उनकी शैलियां उनके जीने के ढंग सब अलग अलग तरह से होते चले गए तो आज भी आप देखेंगे कि जितना अच्छा आहार के विषय में रहन सहन के विषय में ऋषि मुनियों ने गहराई से और आचरण की शुद्धता पर ध्यान देते हुए उन्होंने विचार किया है ऐसा शायद किसी भी देश में नहीं है कि जितना आचरण पे आहार विहार की शुद्धता पर ध्यान दिया हो ऐसा भारत को छोड़कर के और कोई देश ऐसा नहीं है ऐसे ऐसे लोग खाने खाते हैं अभी वो बता रहे थे ब्रह्मचारी जी एक, एक आये यहाँ पर श्री उड़ीसा श्रीकांत जी वो कह रहे थे कि मैं एक बार उसमें हाँ ये बैठे ना यहाँ पर वो कह रहे थे पंच सितारा होटल में मैं चला गया तो वहाँ कहते है एक मगरमच्छ के बच्चे को भाप दे उसको मार दिया भाप गरम गरम भाप लगा करके उसको मार दिया और वो ऐसा ही था और मैं उनके पड़ोस में बैठा था तो कह रहे कि वो चम्मच से उसको थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे जीवित खड़ा हो अब बताइए ये है हमारा ये है उनका हाल जो ये कहते हैं कि विदेशियों से हमें शायद कुछ बहुत कुछ मिल जाएगा ये उनके आहार का हाल है तो ये तो मैंने एक चीज बताई है जापान में आप देखिए भ्रूण खा जाते हैं ना जाने क्या क्या खा जाते हैं जापानी जिन्हें हम महात्मा बुद्ध कान्वयाई मानते हैं वो भी सब खा जाते हैं गाय भी खा जाते हैं भेड़ खा जाते हैं जाने क्या क्या खा जाते हैं वो भी उनका रहन सहन भी बहुत निम्न स्तर का हो गया है वर्तमान में केकड़ा वेकड़ा सब खा जाते हैं जी हाँ वो अपने माता जी कह रहे हैं सांप बाप सब खा जाते हैं और चीन में भी सही है, लेकिन भारत ठीक थी, ये ठीक है कि भारत पर पाश्चात संस्कृति का या दूसरे देशों के लोग यहाँ पर आए तो उनका प्रभाव यहाँ पर पड़ा है ऐसा नहीं यहाँ भी खान पान काफी गड़बड़ रहा है उनके कारण से स्वामी जी कहते हैं कि जब से हमारे देश में ईसाई और मुसलमान आए तब से इस देश में गऊ आदि पशु ज्यादा कटने लगे और ये इनके संग से ये भारतीय लोग मांसाहारी हो गए इन्होंने भी मांसखाना छोड़ मतलब मांसखाना जो है शुरू कर दिया तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है उसकी भाषा का उसकी शैली का उसके बोलचाल का हाँ जी विशाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं ये इस तरह है कि जैसा हमारे बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है वैसा ही वो बोल रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है कि वो जुआ खेलते थे शराब पीते थे नाचते थे मांस खाते थे ये करते थे वो करते थे ये सब हमारे इतिहास को विकृत करने का एक अंग्रेजों का गहन षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र को हमारे नेता न तो समझ पा रहे हैं, समझते हैं तो उसके प्रति वो ध्यान नहीं देते नहीं तो कोई भी देश ऐसा नहीं होगा कि जहां अपने देश की संस्कृति और पूर्व जो महापुरुष हुए हैं उनको नीचा दिखाने के लिए कोई इतिहास लिखा गया हो या बच्चों को पढ़ाया जाता हो सब अपने अपने इतिहास पर गौरव का अनुभव करते हैं पर ये भारत देश अभी तक ऐसा है कि यहाँ पर गौरव करने जैसी कोई बात नहीं लगती आप विश्वविद्यालय में आप चले जाइए वहां पर विदेशियों का इतिहास ज्यादा पढ़ाया जाता है कपिल कनाक पतंजलि का कोई को इतिहास पढ़ाया जाता है क्या था कौन था उनके क्या ग्रंथ थे क्या लिखा क्या विचार थे कुछ नहीं पढ़ाया जाता तो फिर भी रामदेव जी जो है इस विषय में विचार कर भी रहे हैं और शायद बहुत कुछ कर चुका है और अब लागू हो जाएगा तो उसमें फिर ये एक तो भारतवर्ष कोई नहीं उससे विदेशी भी कुछ शिक्षा लेंगे कि हाँ भारत में एक ऐसी अद्भुत शिक्षा पद्धति का निर्माण हुआ है कि जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं भारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं तो ये हमारे लिए शुभ शुभ संकेत है शुभ सूचना है तो अब आगे चलते हैं तो कहते हैं कि ये जो मनुष्य जाति थी बाद में इनके दो भेद हो गए आर्य और दस्यु अब हमारे अंग्रेज लोग क्या कहते हैं इतिहासकार वो कहते हैं कि आर्य एक जाति थी चपटी नाक गोरे कद के हिंसक तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो इस आर्यों से पहले यहाँ जो लोग रहते थे उनके ऊपर हमला किया और उनको जबरदस्ती उनको दबाया अत्याचार किए और उन्होंने अपना बच्चों स्थापित कर लिया जैसे कि चेन्नई तमिलनाडु यहाँ के लोग कौन होते हैं द्रविण तो द्रविण कहते हैं कि आर्यों में द्रविणों में आक्रमण हुए थे यानी आर्यों ने द्रविणों पर आक्रमण किए ये ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था जबकि द्रविण द्रविण जाति भी आर्य जाति का ही एक भाग है उनकी भाषा में आप देखेंगे संस्कृत मिलेगी और एक बार वहाँ शिविर में जब वैदिक आध्यात्मिक स्नातक सम्मेलन शिविर हुआ तो उसमें तमिलनाडु से एक युवक आया था और उसने कहा था कि ये अंग्रेजों का चलाया हुआ षड्यंत्र है और इस बात पे हम विश्वास नहीं करते हम और आप एक ही हैं आर्य और द्रिढ़ कोई अलग अलग जाति नहीं है ये तो हमें लड़ाने के लिए और अपने वर्चस्व काम करने के लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा और आज वही उसका प्रभाव अभी देखा जाता है अंग्रेजी का विरोध नहीं करेंगे अंग्रेजी हमारे देशी भाषा नहीं है ना उसका विरोध नहीं करेंगे पर अपने भारतीय भाषा विरोध करें हिन्दी का विरोध करेंगे वो मूल में यही है कि अंग्रेजों ने उन्हें ऐसे विचार दे दिए या उन्हें ऐसा इतिहास पढ़ा दिया कि वो अपने को आर्यो से एक अलग जाति मानना उन्होंने उन्होंने जो, जो है आरंभ कर दिया जबकि ऐसा कुछ नहीं है तो इस तरह से कहते हैं कि आर्यो और दस्ु वास्तव में दस्ु कौन है जो दुष्ट लोग हैं आकरवा जो कर्महीन है या जो दुष्कर्म करता है शुभ कर्म नहीं करता है उसको दस्यु कहा जाता है अब स्वामी जी ऋग्वेद का एक प्रमाण देके कहते हैं कि कैसे बेहद हुए तो कहते हैं वेद का एक प्रमाण है बीजाना ही आर्या नियचा दस्यवा कहते हैं कि बीजानी ही आर्यों और दस्यो को जानो आर्यों और दस्यों को जानो फिर पूरा मंत्र देखेंगे तो उसमें कुछ दस्यों के वो दिए होंगे विशेषण कुछ आर्यो को दिए होंगे तो ये स्पष्ट कहता है कि आर्यों और दस्यो को जानो अब आर्यों के क्या लक्षण है दस्यों क्या लक्षण है तो स्थूल रूप में हम विचार कर सकते हैं आर्य वो होता है जो सदाचारी सैमी श्रेष्ठ न्यायप्रिय एक ईश्वर को मानने वाला विश्व बंधुत्व की बात करने वाला जो गोरे गोरे काले भाषा बाद इन किसी भी व्यवस्थाओं में वो नहीं फंसता है वो मानता है कि सब ईश्वर के प्राणी है इसलिए सबको ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही हमें देखना चाहिए मित्र से चक्ष है मित्र से चक्षुषा समीक्षा में है अब वहा ये नहीं है कि आर्य समाजियों के लिए लिखा है वो कि आर्य समाजी प्रसार मित्र की दृष्टि से देखते हैं या देखे हालांकि कई बार यहाँ भी गड़बड़ हो जाती मित्र दृष्टि से नहीं देख पाते लेकिन एक उपदेश तो है ना कि पूरे विश्व को हम एक मित्र की दृष्टि से देखें फिर हमारा शत्रु कौन रह गया अगर हम सबसे ठीक व्यवहार करेंगे हालांकि शत्रु तो फिर भी रहेंगे लेकिन हमारी भावना सही होनी चाहिए कि भाई ये व्यक्ति जो है सुधर जाए इसकी उन्नति हो और उस उन्नति के लिए अगर उसको दंड भी देना पड़ जाता है या दंड देना पड़ जाए तो उसकी उन्नति के लिए हमें दंड भी देना चाहिए जैसे न्यायाधीश आजकल देते हैं बच्चे तो जा, चले जाते हैं कई बार छोटे छोटे बच्चे जेलों में चले जाते हैं तो उनके लिए बाल किशोर ग्रह चलते हैं अब उसमें बड़े उदंड बच्चे होते हैं लेकिन उनको भी वहां सुधार के लिए बहुत प्रयत्न किए जाते हैं उनको ध्यान सिखाते हैं उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कुछ आध्यात्मिक लोग इस तरह पहुंचते हैं उनको शिष्टाचार सभ्यता विवेक कैसे अपने जीवन को चलाना किससे कैसे बात करना ये सारी बातें उनको बताई जाती है तो न्याय के अनुसार अगर उनको दंड भी मिलता है तो वो भी सुधार के लिए है तो आर्य तो उसे कहते हैं और दस्यु को मतलब आप समझ रहे होंगे दस्यु कौन होता है जो दुष्ट प्रकृति का है छली कपटी है धोखेबाज है, है जातिवाद भाषावाद में फंसा हुआ है, और उदार हृदय नहीं है एक बार बैर बांध लेगा तो जीवन भर उसकी गांठ बांधे रखता है कि हाँ इसने मुझे ऐसा कहा था इसको देखूंगा मैं कभी कभी ना कभी इसको नीचा दिखाऊंगा क्योंकि उसने मुझे नीचा दिखाया वो गांठ बांध लेता है और वो गांठ खुलती नहीं है और बल्कि गांठ पर और नए फंदे और बांधता चला जाता है तो आर्य के लक्षण नहीं आर्य का लक्षण है कि कि वैर वे, भाव को बढ़ाने की बजाय उसको घटाने का प्रयास करना नहीं तो बैर भाव में जीने वाला व्यक्ति कभी सुख से नहीं सो सकता रात को भी उसको डर लगा रहेगा कि ऐसा ना हो आ जाए और उसको डर लगा रहेगा ऐसा ना हो कि वो आ जाए तो दोनों ही दूसरे से भयभीत रहेंगे तो उसके पास आनंद शांति और सुख की रात कहां से होगी और जिसका विधि से वैर भाव नहीं है उस सुख की नींद सोता है आराम से रात को बढ़िया नींद आती सुबह एकदम तरोताजा होकर उठता है अब जो भयभीत रहता है उसको नींद नहीं आती रात भर जगता रहेगा कहीं अरे अगर थोड़ा सा खुड़का भी होगा सोचा अरे वही आ गया लगता है लगता है वही आ गया है तो एक आदमी पहरा बैठाएंगे भाई तुम ऐसा करो दो घंटे तुम जगो दो घंटे तुम जगो दो घंटे तुम जगो बाकी सोए तो कितनी बड़ी समस्या आ जाती है कि जब हम किसी के साथ में अनावश्यक रूप से युद्ध में उलझ जाते हैं झगड़े में उलझ जाते हैं तो हम कितनी बड़ी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये जो आर्य और दस्यु हैं, अर्थात ऊपर कहे हुए आर्य और दस्ु आर्य अर्थात विद्वान लोग और दस्यु अर्थात दुष्ट फिर आर्यों में गुण कर्मानुसार चार वर्णों की उत्पत्ति हुई फिर आर्यों में फिर आगे चलकर के इस तरह की व्यवस्था बनाई गई कि जिसमें कर्मों के अनुसार अपने अपने वर्ण के जो विभाग थे जो काम थे वो बांट दिए गए जैसे आज भी हम देखते वही डॉक्टर का, का काम कौन करेगा डॉक्टर का, का काम कोई कहीं इंजीनियर करेगा इंजीनियर काम डॉक्टर करेगा तो कर सकता है नहीं करेगा ना कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका सारा प्रबंध एक उसकी शिक्षा अलग है तो जैसे अभी हम अपने अपने काम करते हैं जैसे हम आश्रम में भी रहते हैं कि भाई तुम गौशाला में देखो तुम ये विभाग देखो तुम यज्ञ की व्यवस्था देखो तुम ये देखो तो ये सबके अलग अलग विभाग क्योंकि उसके गुणकर्ण स्वभाव के अनुसार तो इसी तरह से शिष्य के प्रारंभ में ही मनुष्य को सुखमय जीवन बिताने के लिए उन्होंने अलग अलग एक व्यवस्था बना दी कि ये ब्राह्मण रहेगा ये शक्ति रहेगा ये वैश्य रहेगा शुद्ध का मतलब जैसे कि आजकल हम लोग लेते हैं कि भाई शुद्ध जैसे हरजन है भंगी है या चमार है या लोहार है ये ये हमारी परिभाषा नहीं वैदिक परिभाषा का मतलब शूद्र का मतलब वो शिक्षा का अवसर सबको मिल रहा है गुरुकुल खुल रहे हैं तो सबको उसमें प्रवेश मिलेगा अब एक बार दो बार तीन बार हर बार उसको पढ़ाने के लिए अवसर दिया गया उसे शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिया गया लेकिन इसके बावजूद भी यदि वो नहीं पढ़ पाया है तो फिर ठीक है तू चपरासी बन जा मजदूर बन जा अब वो बनाने वो तो बन ही जाता उसको बनाना नहीं पड़ता मजदूर को तो खुद ही बना बनाया ही हो जाता है क्योंकि अब विद्या बुद्धि चलती नहीं है तो ठीक है भैया कहीं नौकरी कर लेंगे पंसारी तो दुकान कर लेंगे हलवाई की दुकान कर लेंगे थोड़ा लड्डू उड्डू बनाने आ जाएंगे कुछ है? तो यहाँ और कहीं अपना इधर उधर कर लेंगे तो ये वो लोग होते हैं कि जिनकी विचारों की विद्या में बुद्धि नहीं चलती लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कि सूद्र एक विशेष जाति होती है उसको उन्नति कोई अवसर नहीं गांव के बाहर ही घर होने चाहिए वो मिले उनके हाथ का खाना नहीं खाना उनको उनके कुएं का पानी नहीं पीना हमारे कुएं से तो पानी नहीं बर सकते ये जो बीच की जो स्थितियां बनी है ये सब रूढ़ीवाद है और इस रूढ़ी वार्ता से हमारे देश को बहुत ही नुकसान हुआ है बहुत ही नुकसान हुआ और अभी हो रहा है जो इस तरह के लोग अभी भी विचार बनाए बैठे हैं, वो अभी भी दूर दृष्टि से विचार नहीं कर रहे हैं भविष्य अंधेरे में है भारत का अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो सूद का मतलब जड़ बुद्धि लेकिन हे दृष्टि से किसी को नहीं देखा गया जैसे शरीर में सारे अंग है इसमें भी ये ब्राह्मण जैसा है और ये छतरी जैसा है और ये वैश्य जैसा है और ये अगर ये पैर दोनों पैर काट दो आपका भले ही मस्तिष्क बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपको जाना है तो आप फिर नकली पैर लगा के जाओगे लेकिन असली पैरों में नकली पैर में कितना अंतर होता है असली पैरों का आनंद ही कुछ और है नकली पैर का आनंद कुछ उतना नहीं है तो जैसे हम शरीर के किसी भी भाग की अवहेलना नहीं कर सकते किसी भी भाग को अगर कोई तकलीफ होती है तो पूरे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है ऐसे ही वर्ण व्यवस्था इस तरह की बनी हुई थी अगर एक भी कोई वर्ण अगर दुख पाता है या या कष्ट आता है तो तीनों वर्ण मिलकर के उसकी सहायता करते थे तो कहते हैं भाई इस तरह से यह वर्ण व्यवस्था चलती थी और कैसे जैसे ब्राह्मण अर्थात पूर्व विद्वान और क्षत्रिय अर्थात मध्यम विद्याधिकारी यानी विद्या पढ़ने तो वो भी अधिकारी थे लेकिन ब्राह्मण से थोड़े से मध्यम वैश्य अर्थात कनिष्ठ विद्या और वैश्वर यानी जो व्यापारी का काम करते हैं वो उनको भी विद्या पढ़ने का अधिकार और शूद्र अर्थात अविद्या का स्थान समझना चाहिए सूद्र उसको कहते हैं कि जिसकी बुद्धि चलाए से भी नहीं चले रुक जाए बार बार जैसे स्कूटर में तेल ना हो तो उसको कितना भी धक्का देगा वो चलेगा नहीं आप धक्का दे के भले चला सकते हैं लेकिन अपने आप नहीं चल सकता तो इसी तरह कुछ है? कुछ कहना चाह रहे हाँ धक्का देंगे लेकिन स्टार्ट नहीं होगा चल चलेगा तो जरूर बिना चलिए स्टार्ट कर लोगे स्टार्ट करेंगे तो नहीं धक्का देंगे हाँ चलेगा लेकिन स्टार्ट होके नहीं चलेगा तो धक्का देके कब तक तो चलाओगे मान लो यहां से आपको दिल्ली पहुंचना धक्का दे दे के दिल्ली पहुंच जाओगे <laughs> तो जैसे धक्का दे दे करके कोई सफल यात्रा नहीं मानी जा सकती उसको हम सफल नहीं कह सकते मान लो कि खटारा कार है खटारा कार है ना इससे तो पैदल ही कम से कम एक सात किलो का वजन और हम ढो साथ में बार बार धक्का दे रहे हैं और इससे अच्छा है पैदल कम से कम अपना ही वजन ढो रहे हैं स्कूटर का तो वजन नहीं ढोना पड़ रहा है तो ये एक सफल व्यवस्था थी कि सब वर्णों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और सभी वर्ण परिवर्तन कर सकते थे एक जड़ बुद्धि भी आगे चलकर कई बार ऐसा होता है कि जिनकी बुद्धि बचपन में विकसित नहीं होती आगे चलकर के विकसित हो जाती तो वो बहुत अच्छे विद्वान बनते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको पाणनी के बारे में कहा जाता है कितना सच्चा है पाणनी के बारे में यह कहा जाता है कि वो पहले जड़ बुद्धि थे तो कहते हैं कि गुरु भी बहुत परेशान हो गए कि अब ये लड़का तो पढ़ ही नहीं पा रहा है इसको क्या करूं तो कहते हैं कि एक जोशी के पास गए पाननी अब हो सकता है कुछ बनाई हुई भी हो एक शिक्षा के लिए बता रहा हूं ये झूठ भी हो सकती है जोशी के पास गए और दिखाया कि महाराज हाथ देखो बोले हाथ दे बोले क्या देखना है बोले ये बताओ की मेरे कर्म विद्या लिखी है कि नहीं लिखी मैं विद्वान बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ तो जोशी ने कहा कि बेटा तेरे हाथ की जो विद्या की रेखा है वो कटी हुई है अगर विद्या की रेखा कटी हुई है तो तू विद्वान बनेगा कैसे रेखा अगर तेरी पूरी होती तो विद्वान बन जाता इसका मतलब है रेखा के साथ विद्वता का संबंध जोड़ दिया तो कहते हैं कि पानी ने क्या किया कि एक चाकू लिया तेज और कहा कि महाराज कौन सी रेखा कटी हुई है कहां तक होनी चाहिए तो भाई ये रेखा यहां तक होनी तो कहते उस चाकू से उन्होंने पूरा पूरी रेखा बना दी किवनती हो सकती है मतलब कहने का यह है कि शिक्षा का अधिकार सबको मिलता है और जो जो भी उन्नति करता जाता है वो ऊंचे ऊंचे वर्ण में प्रवेश करता चला जाता है तो ये आज इसको यहीं समाप्त करते हैं बाकी चर्चा फिर कल करेंगे शांति